मंत्राठ हे सहना सहनावतो सहन सह वीर सर्वा वह तेजस्विनाधीतमस्तु शान हु शान शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते ईश्वर की असीम मनुकंपा से असीम कृपा से हम, हम पुनः जो है ये योग दर्शन का जो पास है उसको प्रारंभ कर रहे हैं हमने पिछले बार वैसे शब्दार्थ बता दिया था जो है कि वैराग्य जो है वैराग्य के संबंध में हमने बताया था कि का विषय वैराग्य हाँ। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को दृष्ट और अनुस्रविक विषय दृष्ट विषय विषय का समझना हैं परस जो शब्द स्पर्श रूपंध जो वाय विषय हो गया ना हाँ, हाँ जी तो दृष्टि और अनुस्रविक विषयों से जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त हो गई है आ, आ, आ, आ, ऐसे व्यक्ति को जो वैरागी होता है उस वैराग्य का नाम है वशिकार संज्ञा वशिकार संज्ञा अच्छा? हाँ उस वैराग्य का नाम है वशिकार संज्ञा तो, तो वशिकार का मतलब यहाँ पे वश में आने वाले की बात नहीं है उसका नाम ही वशी वशी वशी का मतलब हुआ वशी का मतलब हुआ की वशीकार वशीकार का मतलब हुआ की वशीकरणम ऐसा कि वशीकार का मतलब स्वाधीनता का वशीकार का मतलब क्या कि वश में करने का जो सम्यक ज्ञान किसी भी चीज को वश में करने का सम्यक ज्ञान हो गया अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने का उसको सम्यक ज्ञान होगा कि इसको कैसे वश में किया जाए हाँ जी या उसको वश में करने का सम्यक ज्ञान हो गया कि भाई हम अपने मन को किसी पदार्थ में जब हम टिकाएंगे तो उस उस में ठिकाने के बाद जो है उसका हमें साक्षात्कार होगा उसका हमें ज्ञान होगा वृत्ति के माध्यम से किसी वृत्ति के माध्यम से तो ये वशीकार वशीकार का तो शब्दास् वशी मन वश में करना वशी हाँ जी कार मन करणम हो गया ना जी हाँ जी वही वश में ही करना ही हो गया तो उसका नाम स्वाधीनता जिसको कहा सकते है हाँ जी अपनी अधीनता अधीन का हो नज्ञा मान समी तो ये तो देखे हुए और दृष्ट विषय और विषय विषय का मतलब है कि जो वेदादी जो सत्य शास्त्र है उसके द्वारा जिसको हमने श्रवण किया है हाँ, सकाम चीजों में जिसमें उसमें हाँ मैंने जैसे ना काम ही नहीं जैसे मान हमने सोचा, हम समाधि में तो वैदे वैध्रजान तो, समाधि की जब अवस्था होती है तो एक भव प्रत्यामक जो असंप्रजा समाधि है उसको विदेह और प्रकृति लेनामक योगी प्राप्त करता है ऐसा हमने सुना आगे आएगा कि जिसको देह के प्रतिराग नहीं होता या इस देह से अलग हो करके ऐसी स्थिति होती है कुछ ऐसे वहां पर जब आएगा तो वहां पर हम चर्चा करेंगे कि पुराण में या कुछ जो है पौराणिक विद्वान विदेह किसको कहते हैं और प्रकृति लय किसको कहते हैं दो प्रकार के जो देवता हैं योगी हैं तो एक विदेह और एक प्रकृति लय तो कुछ व्यक्ति की तो, को मानना ऐसा है कि भाई ये जो भाव प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञान समाधि है तो वह विदेह और प्रकृतिल नामक व्यक्ति को होता है तो वह इस शरीर में नहीं इस शरीर से निकल करके कोई एक ऐसी स्थिति ऐसे बना करते हैं। वेद, वैदिक विद्वान जो हैं, जो इस तरीके की परंपरा में है तो वो भाई इसी शरीर में विदेह विदेह और प्रकृति का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति इसमें वह असंप्रजात संप्रज्ञात समाधि में तो वृत्ति के माध्यम से करता है परंतु असंप्रज्ञात समाधि में उसका प्रत्यक्ष होता है उसमें वृत्तिया नहीं होती वह आत्मा साक्षात प्रत्यक्ष करता है तो आत्मा साक्षात क्या किया स्थूल से लेकर के और सूक्ष्म जो पदार्थ है अर्थात महतत्व तक महातत्वक इसका उसमें प्रत्यक्ष हो जाता है इस शरीर में और उसके पश्चात अभी प्रकृति का सतुस्तम जो प्रकृति है उसका भी साक्षात्कार नहीं हुआ और एक ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति का की जबकि उसको प्रकृति का भी सत्त की जो साम्य अवस्था है उसका भी साक्षात्कार होता है तो वह प्रकृति लय उसमें प्रकृति लय तो को वह प्राप्त होता है वैद्यत्व तो मान विदेह नामक योगी के वैद्यत्व की प्राप्ति होती है उस उसका साक्षात्कार करने के बाद उस चीज के प्रति उसकी अनासक्ति अनासक्ति तो उसमें भी है क्योंकि जब तक वह अनासक्ति नहीं होगी पर वैराग्य में पर वैराग्य नहीं होगा तब तक तो असंप्रचार समाधि की प्राप्ति नहीं होगी हाँ जी तो कहने का भिकाय है कि इसमें वैदेह की प्राप्ति और प्रकृति दायित्व की प्राप्ति दो की प्राप्ति होती है ऐसा हमने सुना है किससे हमने योग दर्शन सुना वेदाधि सबके साथ है इससे आगे इसमें सुनेंगे या और भी ऐसी बात सुने की भाई ऐसे से इस तरीके से जब तमे वृत्यु में थी उसको जानकर के ही हम जो है मृत्यु को लांग सकते है ऐसा सुना और सुनने के बाद जो है उसके प्रति व्यक्ति की आसक्ति हुई तो स्वर्ग कामो या स्वर्ग की कामना करने वाला हाँ? और तो यज्ञ करे, तो ऐसा स्वर्ग को प्राप्त करना जो चाहता है वो यज्ञ करे तो ऐसा हमने सुना शास्त्र से और ऐसे विदेह भाव और प्रकृति में भाव इसको भी हमने शास्त्र से सुना भाई ऐसी स्थिति होती है तो इस तरीके की स्थिति बनती है व्यक्ति की योगी की तो इसकी प्राप्ति में जो अनुसमिक विषय है या अनुश्रभिक विषय वाला मान इसके प्राप्ति रूपी जो अनुसविक आन, विषय है कि भाई ये सुनने का विषय है ये श्रवण का विषय है ऐसा हमने वेद के द्वारा हमने जाना जी या अनुश्रव अनुसूत जो सुना जाता है तो वेद हाँ, और वेद के द्वारा जो विदित है वो अनुश्रभिक अनुश्रमिक तो तो <coughs> हाँ। हाँ। तो का क्या हुआ जी अनुश्रम का अनुसूयते है। तो अनुसूयते का यहाँ पर है, अनुस्रभ अनुस्रभा वेदी जानम शब्द और उस शब्द प्रमाण के द्वारा जो जाना गया वो अनुश्रमिक है जी। समझ गए हाँ, हाँ जी तो शब्द प्रमाण के द्वारा जो जाना गया उस अनुस्रमिक विषय होने पर मान विषय विषयों में तो और वैदे और प्रकृति स्वर्ग वैद्य वैधे मन विदेह भाव और प्रकृति लयत्व तो, मैने प्रकृति लय का जो भाव है वह प्रकृति लय इन प्रकृति लयत्व तो के प्राप्त ती रूपी जो वेदों के द्वारा विदित विषय है उस विषय में जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त तो हो गई है ऐसे व्यक्ति का जो वैराग्य होता है उसका नाम स्वीकार संज्ञा वैराग्य है उस वैराग्य का ये सब विशेषण दिया है देखिए दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे पी या संयोगे पी आपने संयोगे दिया हुआ है हमने संप्रयोग दिया हुआ है तो दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगी दो तरीके का विषय हुआ है एक दिव्य विषय और दूसरा है अदिव्य विषय दिव्य विषय का मतलब हुआ उत्कृष्ट उत्तम विषय उत्कृष्ट विषय और अदिव्य विषय का हुआ कि सामान्य विषय समझ गया हाँ जी तो उत्कृष्ट अदिव्य माने खराब विषय नहीं अदिव्य माने सामान्य विषय तो दिव्य विषय माने उत्कृष्ट विषय श्रेष्ठ विषय और अदिव्य विषय माने सामान्य विषय इन दोनों के संयोग होने पर भी माने सामने में व्यक्ति का उत्कृष्ट विषय हो या सामान्य विषय हो तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई जब उत्कृष्ट विषय के प्रति ही प्रश्न जब समाप्त हो गया तो सामान्य के प्रति क्यों अ माने कैसे रहेगा यहाँ पर असामान्य अदिव्य विषय क्यों दिया गया कोई आवश्यक नहीं है कि दिव्य के प्रति जो है व्यक्ति वैराग्य हो गया दिव्य के प्रति जब तृष्णा समाप्त हो गई तो अदिव्य के प्रति नहीं हो सामान्य चीज होता है जो बड़े बड़े चीज को छोड़ देता पर तो सामान्य चीज के प्रति भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है सामान्य के प्रति भी कुछ हो सकता इसीलिए दोनों को यहाँ पर लिया है कि दिव्य विषय और अदिव्य विषय दिव्य मतलब समझ गए साधारण चीज के बारे में हाँ तो दिव्य विषय उत्कृष्ट विषय और आ, और और सामान्य विषय के संयोग होने पर भी भी यहाँ पर संयोग होने पर भी से ये पता चलता है कि भाई असहयोग होने पर भी तो व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए क्योंकि परीक्षा तभी होती है कि हम जो है घर से निकल गए हम घर से दूर हो गए हम किसी जंगल में चले गए कहीं पर भी चले गए ठीक है व्यक्ति जब एकांत में जाता है तो एकांत तो उसका सहयोगी होता है परंतु असली परीक्षा तो तब होती है कि जब हम विषयों के साथ संपर्क में रहते हैं और संपर्क में रहते हुए उसके प्रति हमारी तृष्णा नहीं होती स्त्री हमारे पास है हमारे पास है ऐश्वर्य हमारे पास है पीढ़ी का विषय हमारे पास है सब कुछ हमारे पास है और उसके पास होने पर भी जब व्यक्ति को उसके प्रति तृष्णा नहीं होती है तब असली बैराग्य बना जाता है हाँ जी समझ गए समझ गया हाँ जी तो दिव्य और अदिव्य विषय उत्कृष्ट और सा, सामान्य विषय के संयोग होने पर भी चित्त मन चित्त का मन ऐसे योगी कृष्णारहित वाले चित्त व्यक्ति योगी के जो चित्त है उस चित्त का चित चित्त को जो वैराग्य होता है तो क्या अब आगे फिर विषय दोष दर्शी न कितने व्यक्ति क्या होता है जी भाई दिव्य और अविव्य दिव्य विषय सामने है तभी भी व्यक्ति का जो हो, उसके प्रति व्यक्ति का सम, समाप्त हो जाती है इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वैराग्य हो गया यदि सामने में दिव्य विषय है और दिव्य विषय है अब उसको इतना व्यक्ति ने भोग लिया अब उसके प्रति उसकी इच्छा नहीं रही अब उसके प्रति इच्छा नहीं रही होता ना कभी जी कभी कभी होता है कुछ अब ये इतना भोग लिया हमने अब इसके प्रति जो है इच्छा समाप्त हो गया आसक्ति समाप्त हो गई तो क्या उसको बैरागी कहेंगे कि नहीं उसको बैराग्य नहीं कहते नहीं वो बैराग की कोटी में नहीं आया विषय दोष दर्शित आप जो है विषयों का विषयों में दोषों का दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे विषयों में दोषों का दर्शन करने के बाद कि इस विषयों को हम भोगेंगे इस विषयों को भोगेंगे तो इससे ये हानि होगी जब तक व्यक्ति विषयों में दोषों का दर्शन नहीं करेगा जब तक व्यक्ति विषयों में दोषों का दर्शन नहीं करेगा तब तक वैरागनी मान विषयों में दोषों का दर्शन करने के बाद उसकी जब उसके प्रति इच्छा समाप्त होती है तो वह वैराग्य माना जाता है हां जी समझ गया जी ये समझ गया हां जी उसके पश्चात फिर आगे कर दोषों नहीं, नहीं के दर्शन तो विषयों में दोषों का दर्शन जो है व्यक्ति किसी के पास डायबिटीज है, है और डायबिटीज एक करके जो है सामने वह देखता है, है? कि भाई ब, आ, सामने वह देख रहा है कि वो हम जो है मीठा जो है वह डायबिटीज को बढ़ा देगा है? तो इसलिए क्या करता है कि वह उससे उसका इच्छा समाप्त होता है उतने पर ही नहीं करें वो उस सामान्य की बात नहीं है बोल रहे की प्रसंख्यान बला मैने वह जो उसमें विषयों में जो दोषों का दर्शन कर रहा है वह विषयों में दोषों का दर्शन उसके विवेक ख्याति के कारण है कि नहीं वो देखना होगा कि प्रसंख्यान बला वह विवेक ख्याति के बल से जब वह विषयों में दोषों का दर्शन करेगा उसके बाद उसकी तृष्णा समाप्त होगी तो वह बैराग्य कहलाएगा लाएगा हाँ जी समझाया जी हाँ जी विवेक ख्याति के बाद जब उसको अब विवेक ख्याति से विषयों में बिना विवेक ख्याति का व्यक्ति विषयों में दोषों का दर्शन करे उससे उस हम समझे कि उसकी तृष्णा समाप्त हो गई या मेरी तृष्णा समाप्त हो गई है तो बैरा हो गया है तो ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए हाँ जी हाँ मैंने सावधान इसीलिए इतना विशेषण जो है महर्षि वेद व्याजी दी है मैं उस दिन बताया था ना कि इसको अगले दिन में बताऊंगा तो प्रसंख्यान है कि नहीं हमें प्रकृष्ट ज्ञान है कि नहीं प्रकृष्ट सम्यक ज्ञान है कि नहीं विवेक ख्याति है कि नहीं पुरुष के भेद का ज्ञान है कि नहीं तो बोल रहे हैं कि विवेक ख्याति जब होता है उस विवेक ख्याति के बल से विषयों में दोषों का दर्शन करने वाला जो चित्त है उस चित्त को जो अनाभोगात्मिका जो स्थिति है मैंने अनाभोगात्मिका भोग न करने की जो स्थिति है अनाभोगात्मिका मतलब क्या होगी भोगात्मिका मतलब कि भोग स्वरूप वाली स्थिति और अनाभोगात्मिका मतलब क्या हुआ जी भोग स्वरूप से भिन्न वाली स्थिति मैंने भोग न करने की जो स्थिति है भोग न करने की जो स्थिति है भोग न करने की जो स्थिति है वह वैराग वह स्थिति वैराग्य है समझे आगे कह रहे हैं कि भोग न करने की अनाभोगात्मिका और आगे बोलते हेयो पादेय शून्य यही नहीं कर रहे दूसरा भी विषय कि हे और उपाधेय से शून्य हे कहते हैं त्यागने मतलब त्याग करने होने सामने वह पदार्थ हो एक तो, तो, तो, तो ये होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है जब साधना करता है तो भाई ये त्याग है, है, है ये जो है त्याग है, है।, है।, है इसको हमें नहीं त्याग मैंने इसको हमें त्यागना है ये हमारे लिए हानिकारक है ऐसे व्यक्ति के मन में बना भावना बनी रहती है ना कि वृत्ति बनी रहती है और फिर उसको जो है ये हमारे लिए लाभकारी है ये उपासना में हम जो है आ, उपासना में ये चीज हमें लाभकारी है तो इसको हमें ग्रहण करना है और ये जो है ग्रहण माने हे है इसलिए हमें ग्रहण नहीं करना तो ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए माने हे से भी सुनी होना चाहिए और से भी सुनी होना चाहिए हे से भी सुनी होना चाहिए उपाधेय से भी शून्य होना चाहिए तो हे और उपादेय से रहित शून्य जो वशी संज्ञा नामक माने हे उपादेय से शून्य जो स्थिति है वही वशी संज्ञा नामक वैराग्य है तो ये करें मतलब ये हुआ कि माने मान दृष्ट और आनुश्रमिक जो विषय है इसमें विरक्त व्यक्ति जो है इसमें आ, विरक्त व्यक्ति के जो दिव्य और अदिव्य विषय के संब, संबंध होने पर भी चित्त के जो है विषय में दोष का दर्शन करने वाले विषयों में दोष के दर्शन करने वाला प्रसंख्यान के बल से विषयों में दोष का दर्शन करने वाले चित्त की जो अनाभोगात्मिका हे और उपाधेय से शून्य जो स्थिति है उसी स्थिति का नाम वशिकार संज्ञा वैराग्य है वशिकार संज्ञा नामक वैराग्य एक रूप में तो आचार्य जी की जो ग्रहण करने योग्य उपादेय वस्तु है वो तो लाभकारी भी तो है मगर उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए यही कह रहे हैं इसमें मने ये बोल रहे हैं कि हाँ मने जो उपादेय है जो लाभकारी के व्यक्ति ये हमारे ग्रहण करने योग्य है ये हमारे छोड़ने योग्य है जब तक ऐसी भावना बनी रहेगी इसका मतलब कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। सामने पदार्थ हो वह हेयर उपाध्य मे ये ग्रहण करने योग्य है ये छोड़ने योग्य है ये नहीं बननी चाहिए ये यदि बन गया तो वो उसको वह नहीं कहेंगे अच्छा भले उसके पास में नजदीक में हो बहुत ऊंची स्थिति है ये हाँ ये तो बहुत ऊंची हो जाएगी क्योंकि एक रूप में तो हर एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये ग्रहण करने योग्य त्याज योग्य है तो उसी से ऊंचा उच, ऊंचा व्यक्ति चलेगा क्योंकि ये गलत चीजें छोड़ दो अच्छी अपना लो जीवन में तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई फिर की उसमें अब जैसे मान लीजिए कल्पना कीजिए कि की सपोज शराब है शराब हम यदि क्या कहते हैं कि वॉल में जाते हैं या कहीं क्रोगर में जाते हैं शराब पड़ा हुआ है बस वो है ये नहीं की ये छोड़नी होगी किसी मुझे नहीं पीना है ऐसे मन में भावना होती है या ये चीज इसको ग्रहण मने बस वह है है सामने होने पर भी हमारे मन में जब ये वृत्तियां नहीं आती है कि ये है या ये, ये है या ये त्याग है या ये उपाधेय है तब वह वैराग्य होता है उस समय वैराग्य हाँ ठीक है वैसे ऐसे लौकिक विषय में भी तो लोगों का होता है ना जी है है इसके प्रति उपाधेय जी उसको ग्रहण करना योग्य ऐसी वृत्तियां नहीं आती है स्त्री के ठीक है है है के के लिए लाभकारी ले रहे, रहे ग्रहण करने योग्य शराब सामने ऐसी स्थिति आती है, क्या भावना बनती है? नहीं, वो फल तो था, पड़ा है तो उसको ग्रहण करने की भी इच्छा हो रही है कि ये अच्छा अच्छी चीज है मेरे लिए और ये त्याज्य चीज है इसको पास नहीं जाना मगर ये उससे भी ऊपर वृत्ति हो गई है की ये वृत्तियां खत्म हो गई है की अब कि इससे ऊंची स्थिति में पहुंच गया व्यक्ति इनकी तरफ कोई उस, जी सामने भले कुछ आकर्षण ही नहीं है उन दोनों में आकर्षण ही नहीं है। मगर उसको भी, भी खाना तो पीना पड़ेगा आचार्य जी उसको कुछ फल चाहिए उसको अच्छा, चाहिए, आ, अच्छा, अच्छा खाना तो वो एक अलग चीज है खाना पीना तो पड़ेगा ना परंतु अब जो है की विषयों में भी वह जो है ये हमारे लाभकारी है और ये हमारे लिए हानिकारक है तो लाभकारी के प्रति इसका कहीं ना कहीं आ सकती है अच्छा ठीक है कहीं ना कहीं उसकी आ सकती है कुछ ना कुछ थोड़ी आ सकती है वो आ सकती होनी नहीं, नहीं चाहिए ठीक है नहीं है, समझ गया अच्छा वह शरीर को एक करने के लिए तो खा रहा है खा रहा है, अच्छा, है उसमें की मुझे ये खाना है आज हाँ, हाँ बस वो खा रहा है वह के लिए खा रहा है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसके लिए खा रहा है बहुत ऊँची स्थिति पढ़िएम पुरुष के आते ख्यातिर गुण वै तृष्ण त्रश्ने, तृष्णयम तृष्ण्यम हाँ जी तृष्ण्यम परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्णियम थोड़ा सा दूग जाए होल्ड कीजिए Hello हेलो हेलो हाँ जी मैं मैं तो हूँ अभी आ, कट है पता नहीं तो आगे पढ़िए अच्छा तत्परम पुरुष वै तृष्ण तृष्णियम तत्परम पुरुष ख्यार गुण वैतृष्यम तो तत्परम मने तत् वह माने हाँ जी वह हाँ जी वो तो हो गया वह क्या वैराग्य परम श्रेष्ठ माने वह जो है वैराग्य है से मतलब वैराग्य किया जा रहा है बोलते हैं वह वैराग्य पर है माने पहले जो कहा उसकी अपेक्षा माने इसकी अपेक्षा से वो अपर हो जाएगा परम मैने तत्परम पुरुष ख्यार गुण वही बोल रहे हैं कि का मतलब है कि वह जो वैराग्य है वैराग्य है, है तो बोल रहे हैं कि परम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ, स्रिस्थ वह श्रेष्ठ वैराग्य पुरुष के ख्याति से पुरुष के ख्याति से व्यक्ति को आत्मा का जब दर्शन होता है पुरुष का जब ज्ञान हो जाता है तो पुरुष की ख्याति वह जब उस मने वह जब अपर वैराग्य मैंने इसकी अपेक्षा से वो जो वैराग्य वशिक संज्ञानों जो वैराग्य हुआ उस वसीकार संज्ञानों वैराग्य से जो है सात्विक वृत्ति के कारण उससे जो है पुरुष का ज्ञान हो जाता है और उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूं ये प्रकृति अलग है शरीर अलग है और उस व्यक्ति को जो है उस योगी को ये ज्ञान हो जाता है कि भाई मेरा तो स्वरूप है अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा मैं दर्शित विषय शुद्ध और अनंत में हूं ऐसा वह योगी जान लेता है कि मेरा तो ये स्वरूप है और प्रकृति का ऐसा स्वरूप है तो वो विवेक ख्याति वह सात्विक वृत्ति के कारण सत्व गुणों के कारण उस गुण के कारण व्यक्ति को जो वह उसका भेद का ज्ञान हुआ था माने पुरुष का जो दर्शन हुआ था बार बार जब वह पुरुष की जो है दर्शन का अभ्यास किया तो उससे जो है जब वह बार बार दर्शन का अभ्यास करता है तो फिर उस गुणों के प्रति वो समझता है इसके कारण हुआ परंतु ये ये माने ये जो गुण है ये जो गुण है ये गुण के कारण हुआ है ठीक है परंतु यह गुण से वह देख रहा है गुण में वो दोष का भी दर्शन कर रहा है कि ये इस तरीके से ये समाप्त तो हो जाएगा तो फिर ऐसे-ऐसे दिन ऐसे हमें नहीं रहेगा तो फिर वह जो है पुरुष का ज्ञान करने से कि वह देखता है कि यह जो सत्व है सत्व सत्व जो गुण है वह सत्व गुण जो है ये इसमें रजोगुण और थमो गुण भी मिला हुआ है उसमें वह दोष देख रहा है भले ही उसको उससे पुरुष का पुरुष का दर्शन हुआ है खुद का दर्शन हुआ है परंतु उस गुणों में वह दोष का दर्शन कर रहा है मैं ऐसा हूं और ये जो है विवेक ख्याति जो है ऐसा है यह त्रिगुणात्मिका है भले ही सत्य अधिक है रजोगुण पम गुण दबा हुआ है तो इस तरीके का है तो इसलिए क्या करता है उस गुण के प्रति भी तृष्णा समाप्त हो जाता है उस योगी का तो गुण के प्रति जो तृष्णा का समाप्त होना है कृष्णा रहित होना है वह जो है पर वैराग्य है वह उस वैराग्य से यह श्रेष्ठ वैराग्य है समझ गया जी हाँ तो उस वैराग्य से ये अन्य वैराग्य है तस्मात परम या तत्परब वह वैराग्य पर है कब जब पुरुष की ख्या होने से गुणों के प्रति भी तृष्णा समाप्त हो जाती है तो गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त होना तृष्णा रहित होना उसकी अपेक्षा से मैंने अपर वैराग की अपेक्षा से ये पर वैराग्य श्रेष्ठ वैराग्य अन्य वैराग्य पर मणे श्रेष्ठ पर मे अन्य समझे हाँ जी कोई उदाहरण के रूप में अगर इसको ले तो इसका होगा की आ, उसको अभी भी उसमें मन में चाहती की कोई चाह रह गई थी इसमें कि आ, मैं पुरुष को देख रहा हूँ अपनी आत्मा को जानता का लेंगे, आत्मा ही लेंगे यहाँ पर ईश्वर की कोई बात ऐसी नहीं कही है यहाँ अच्छा। पर यह है की जब उसको वशीकार संज्ञान वैराग्य हो जाता है तो वसी कारक संज्ञान वैराग्य के कारण जो विवेक ख्याति हुई और विवेक ख्याति से जो है उसको पुरुष का जो दर्शन हुआ आत्मा का जो दर्शन हुआ तो वह आत्मा का जब दर्शन हुआ तो खुद को वो समझता है की मैं तो ऐसा स्वरूप वाला हूँ और जो विवेक ख्याति जो हुई है वह सात्विक गुण के कारण सात्विक की अधिकता और तमोगुण और रजोगुण की न्यूनता क्षीण साहो जाना न के बराबर तो उसके कारण जो उसको विवेक ख्याति हुई है तो उस विवेक ख्या में भी दोष का दर्शन करता है इसे यही पता चल रहा है कि विवेक ख्याति में भी वो दोष का दर्शन करता है क्योंकि मेरा ऐसा स्वरूप है विवेक ख्याति का ऐसा स्वरूप है भले ही विवेक ख्याति से हमारा खुद का उससे ज्ञान हुआ है परंतु विवेक का स्वरूप है कि वह त्रिगुणात्मिका जो सत्व सत्व गुण अधिक वाला जो है सत्य गुण की जो अवस्था है उस सत्य गुण के अधिकता के कारण जो हुई है तो इसमें जब रजोगुण तो भी देख रहा है और देख रहा कि इससे ऐसी स्थिति हो सकता है कि रजोगुण की जब अधिकता हो जाए या इस हो तो फिर समाप्त हो जाएगा तो वह उसमें दोष का दर्शन देख रहा है दोष का दर्शन देखने से उस गुणों के प्रति भी उसका प्रश्न समाप्त हो जाता है समझ गए जी, हाँ जी। क्योंकि तो तो उस समय वह सामर्थ्य बन जाता है उसके अंदर भी दोष देखने का सामान्य व्यक्ति के लिए तो, तो के आधार पर जो विवेक ख्याति हुई वही बहुत बड़ी चीज है परंतु तो जब उसे स्टेज पर गया तो देखा कि उसमें भी दोष देख रहा है तो उसके प्रति भी व्यक्ति को विरक्त वैराग्य हो जाता है उसके प्रति भी वह विरक्त हो जाता है गुरु के प्रति गुरु में भी उसका हो जाती है तो गुरु में तृष्णा का न होना यह पर श्रेष्ठ वैराग्य है, है। समझ और कोई शंका? नहीं ठीक ठीक है है अभी तो है जी। आगे पढ़िए दृष्टानु श्रविक विषय दोष दर्शी विरक्त पुरुष दर्शना, दर्शना भ्यासात, तच्छु बुद्धि वो गुन, गुने व्यक्ता धर्म के विरक्त इति बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर कह रहे है कि सभी की दृष्टानुसमिक विषय दो जो योगी दृष्ट राणुसमिक शब्द प्रमाण से जाने जाने वाले जो विषय है उस दोनों प्रकार के विषयों में जब दोष का दर्शन करता है तो दोष का दर्शन करने वाला व्यक्ति उस दृश्य अनुसमिक विषय के प्रति विरक्त हो जाता है तो विषयों मने विषयों में अर्थात दृश्य अनुसमिक विषयों में दोषों का दर्शन करने वाला और दोषों का दर्शन बिना दोष का दर्शन किए इच्छा रहित होना वैराग्य नहीं है पीछे भी हमने कहा था तो तोिक विषयों में दोषों का दर्शन करने वाला व्यक्ति विरक्त जो व्यक्ति है उस विषयों के प्रति जो विरक्त रागरहित जो व्यक्ति है वह व्यक्ति वह योगी पुरुष दर्शन अभ्यासार्थ पुरुष पुरुष के दर्शन का जब वह बार बार अभ्यास करता है ये नहीं कि उसको जो है कि बस उस दृष्ट मैने दोषो दो का उसने दर्शन किया और उससे विरक्त हो गया तो एक बार उसको दर्शन हो गया तो फिर हो गया बार बार उसको दर्शन का अभ्यास करना पड़ेगा तब उसको आगे वाला वैरागी होगा समझे तो वह पुरुष दर्शन पुरुष के जो ज्ञान है दर्शन है उसका अभ्यास जब बार बार करता है उस अभ्यास से तत्व शुद्धि प्रविवेक मैने उस पुरुष तत्व मन तत्व वह उस पुरुष जो है आत्मा है उसके शुद्धि का प्रविवेक प्रकृष्ट ज्ञान मनो की आत्मा शुद्ध है मैं शुद्ध हूं अपरिणामी हूं अपरिणामी हूं दर्शित विषय वाला हूँ मैं शुद्ध हूँ अनंत हूं तो उस आत्मा का मन मेरा ऐसा स्वरूप है तो उसकी शुद्धि के ज्ञान प्रविवेक प्रविवेक आप्यायित तो बुद्धि प्रविवेक से बढ़ी हुई जो बुद्धि है मन उस आत्मा की शुद्धि के ज्ञान से युक्त जो बुद्धि है अप्यायी का होता था युक्त आप्यायी का होता ओप्यायी वृद्धो ओप्यायी मैंने बढ़ा हुआ ऐसा भी अर्थ मतलब तो हम कर सकते हैं बढ़ा हुआ आप्यायित तो या कृत समझ तृप्त जी तृप्त मैंने आप्यायित का मतलब वाक्य जो है मैं शुद्ध हूं अपरिणामी और, और संक्रमा इत्यादि जो ज्ञान जो पुरुष के जो ज्ञान मान विवेक है उस विवेक के द्वारा उस अविवेक मान विवेक के द्वारा जो आप्यायित है वह तृप्ति का जो अनुभव करने वाली जो बुद्धि है युक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि वाला जो योगी है ऐसे बुद्धि वाला जो योगी है वह गुणे जो व्यक्ता व्यक्त धर्म के भ्यो व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाले जो गुण हैं, व्यक्त हो गया वह महातत्व से लेकर के भले ही मैंने महातत्व से लेकर के और स्थूल पदार्थ तक जो है इसके अंदर जो सतमस जो गुण है जो और अव्यक्त हो गया सतमस जो वह मूल्य जो प्रकृति हो गई वह तो व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाला व्यक्त धर्म वाला हो या अव्यक्त धर्म वाला हो तो व्यक्त धर्म वाला और अव्यक्त धर्म वाला जो व्यक्ति है वो गुण है व्यक्त धर्म वाला और अव्यक्त धर्म वाला जो गुण है उन गुणों के प्रति उन गुणों से जो विरक्त है उन गुणों के प्रति जो राग रहित है उन गुणों के प्रति जो राग रहित है वह पर वैराग्य है समझ जी जी मैंने पुरुष का दर्शन जो है आत्मा के दर्शन का अभ्यास जब वह करेगा मैंने उसको जब पर वैराग्य अपर वैराग्य होगा तो उसके पुरुष का दर्शन होगा और पुरुष का दर्शन का बार बार जब अभ्यास करेगा अभ्यास करने से उसके खुद के स्व का जब पता चलेगा कि मैं ऐसा हूं और ये गुण जो है पत्र समझ जो है वह व्यक्त या अव्यक्त रूप में ये ऐसा है ऐसा जब वह ज्ञान करता है तो उसको मने इस उसके प्रति भी उसका वैराग्य हो जाता है व्यक्त और धर्म वाले जो गुण है उन गुणों से उसका विरक्त होना उसका राग रहित होना यह उसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ वैराग्य है जो अच्छा प्रश्न पूछा था पुरुष के बारे में क्योंकि ये इस इनमें में आचार्य जी की जो है जब ट्रांसलेशन में उसमें उन्होंने परमात्म दर्शन आचार्य राजवीर जी ने इसमें परमात्म दर्शन के अभ्यास से तो ही मैंने इसलिए पूछा था आपसे वो परमात्मा दर्शन उन्होंने लिखा है ठीक है यहाँ पर यारे जो यारे है ताक ठीक लगता है आप ठीक कह रहे हैं जैसे आत्मा उसमें जाता ठीक लग रहा है उसमें क्योंकि वहां पर सीधे ये देखिये एक तो ये परंपरा है ये वैदिक परंपरा है कि भाई अपने आप स्वभाव ही स्वत ही है कि व्यक्ति का खुद का जब दर्शन होगा तो फिर परमात्मा का भी दर्शन होगा हाँ, नहीं, तो परंतु यहाँ साक्षात परमात्मा की बात नहीं कही गई है यहाँ पर तो ये होता है ना जी कि की देखिये अपने दर्शन के लिए तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करना होता है मने हमारा जो कर्तव्य है कि अपने आप को शुद्ध करना मन को शुद्ध करना मन इत्यादि जब शुद्ध हो गया खुद का जब व्यक्ति का दर्शन हो गया तो उस परमात्मा का साक्षात्कार तो खुद परमात्मा कराता है क्योंकि यमे वृणुते ये सब वृणुते भगवान जिसको वर्ण कर लेता है उसी को वो दर्शन देता है ये ये, ये ये मंत्र पता है कि नहीं यमे करके ऐसा उपनिषद में आता है कि बोल रहे हैं कि वह परमात्मा किसको दर्शन देता है किसको साक्षात्कार वह अपना कराता स्वरूप का जिसको वरण कर लेता है और वरण उसी को करता है जब व्यक्ति वह पुरुषार्थ करके उस स्थिति को बना लेता है तो हमारा काम है कि उस स्थिति को बनाना और उस स्थिति में वैराग्य की जो स्थिति है वह जब वह मन को शुद्ध करने के लिए इस सब को जो हमने बना लिया हम जब योग्य पात्र बन गए हमारी पात्रता जब हो गई तो परमात्मा स्वयं वह खुद अपने आप दर्शन कराता है समझ गए जी हाँ परंतु हमें खुद का दर्शन करने के लिए हम खुद का दर्शन करने के लिए तो हमें ऐसा ऐसा ऐसा करना पड़ेगा जब तक इसको नहीं करेंगे युगांगों का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक जो है खुद का दर्शन नहीं होगा खुद का दर्शन करने के लिए हमें खुद को सुपात्र बनाना पड़ता है मन इत्यादि को शुद्ध करना होता है जब ये होता है तो परमात्मा का खुद का स्वतः ही परमात्मा खुद अपना दर्शन करा देता है हाँ जी। उसके लिए फिर पुरुषार्थ नहीं करना होता समझे जी हाँ जी हाँ तो ये मतलब ऐसा मैंने ये सब नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा का भी दर्शन नहीं होगा परंतु आत्मा का दर्शन हमारा जो मतलब व्यक्ति का जो गोल है आत्मा का दर्शन जो होता है उस आत्मा के दर्शन का ये ये इसका ये कर्तृत्व तो खुद बनता है अफिजगर परमात्मा तो यहां पर पुरुष दर्शन अभ्यास जो है पुरुष के दर्शन के अभ्यास से तो यहां पर आत्मा का दर्शन का अभ्यास होता है आत्मा ही लेना चाहिए वह तो फलित है फल है उसका कि परमात्मा का विदर्शन हो जाता है समझे जी तो पुरुष बने आत्मा के दर्शन के अभ्यास से उसके शुद्धि कामात्मा का, का अर्थ लेंगे तो यहां जो है उस परमात्मा के शुद्धि का ज्ञान होता है भाई परमात्मा तो उससे अलग है ही तो यहां पर ये जो है आत्मा के खुद के जो शुद्धि में शुद्ध हूं उसके विवेक विवेक से युक्त जो बुद्धि वाला होता है उसके प्रविवेक से जो है बढ़ी हुई बुद्धि वाला होता है उस उसके विवेक से जो तृप्त बुद्धि वाला होता है, है? समझे समझ गया हाँ हाँ तो उस विवेक के द्वारा उसकी जब बुद्धि तृप्त हो जाती है आप्यायित हो जाती है तृप्ति का जब अनुभव करने वाला होता है तो उससे ऐसे व्यक्ति को ऐसे योगी को गुणों से व्यक्त और व्यक्त धर्म वाले जो गुण हैं उनसे उसका विरक्त उसका उनसे विरक्त हो जाता है वह और वह विरक्त जो है वही जो व्यरत वैराग रहित तो जो है यही तो वैराग्य है जी समझ गए ली तो उससे विरक्त चित्त वाले जो होते हैं उसको वह पुरुष वैराग्य वाला विरक्त पुरुष होता है उसको ये कहा है समझ में आ गया नहीं आ गया बिल्कुल जी ये पुरुष का विशेषण बना सकते बना देंगे कि ऐसा विराग वाला ऐसे राग रहित वाला पुरुष जो है वह पर वैराग्य वाला होता है ये मतलब आगे उसी में तदयम वैराग्यम त्रदराग्यम बोल रहे हैं तो बोलते तद तो मतलब वो दो प्रकार का वैराग्य हो गया मनु बैराग्य कितने हो गए जी दो हो गए हाँ। दो प्रकार का तद, मने तद बने वह वैराग्य वह तो वह वैराग्य दो है दो प्रकार का है कौन कौन से एक तो पर यहां पर दिया ही है श्रेष्ठ इसकी अपेक्षा से अपर हो गया सीधे साक्षात नहीं वहां पर अपर नाम दिया हुआ बस शिकार संज्ञान बैराग को परंतु वह इसकी अपेक्षा से वो अपर वैराग्य दो प्रकार का वैराग हो गया एक पर वैराग्य हुआ दूसरा अपर वैराग्य अपर वैराग हो गया वो तो ठीक है समझ गए आगे तत्र यद उत्तरम तसाद प्रसाद प्रसाद मातरम हाँ बोल रहे हैं कि तत्र उन जो दोनों प्रकार के जो वैराग्य है अपर वैराग्य और पर वैराग्य इन दोनों प्रकार के वैराग्य में यद उत्तरम जो आगे का जो पर वैराग्य है वह ज्ञान प्रसाद मात्र है वह केवल अत्यंत शुद्ध शुद्धावस्था है ज्ञान की जो है ना ज्ञान प्रसाद मैंने ज्ञान की अत्यंत शुद्ध अवस्था है ज्ञान मैंने अत्यंत शुद्ध मात्र है ये तद प्रसाद मात्रम, तो तद प्रसाद मात्रम का मतलब हुआ कि वह जो है ज्ञान प्रसाद मात्र मान ज्ञान अत्यंत शुद्ध अवस्था वह ज्ञान मात्र है वह ज्ञान मात्र क्या हुआ अत्यंत प्रसाद का मतलब हुआ ज्ञान प्रसाद का मतलब हुआ कि अत्यंत मान प्रसाद का मतलब हुआ कि शुद्ध प्रसाद का मतलब क्या है शुद्ध शुद्ध हाँ हा, तो वह अत्यंत शुद्धावस्था ज्ञान हुआ ज्ञान मात्र है ज्ञान रूपी शुद्ध अत्यंत शुद्धावस्था है एकदम शुद्ध है उसमें कोई इसका मतलब क्या हुआ जी इससे पता क्या चलता है कि अपर वैराग्य में शुद्ध अत्यंत शुद्धावस्था नहीं है सत्य गुण के कारण ठीक है परंतु वह उसमें पूरी शुद्धता नहीं आई अभी उसमें भी, भी नहीं आईमक है अभी अब इसमें बहुत तो बोल रहे कि कितना ज्ञान प्रसाद मात्र है ज्ञान शुद्ध मात्र है, मात्र केवल वह वैराग्य जो है पर वैराग्य जो है मात्र केवल, केवल ज्ञान शुद्ध अवस्था है ज्ञान की अत्यंत शुद्ध अवस्था है समझे हाँ जी हाँ ये आगे बोला वैराग्य आगे हाँ जी, आप। यस्य यस योगी प्रतियुद्धित प्रत्युदित ख्यातिर एवं मन हाँ, तो, योगी शब्द भी दिया हुआ है हाँ जी योगी शब्द भी आपने दिया हुआ है इसमें तो यही दिया यस्य योदय योगी प्रतियुद्धित ख्यार एवं मनते मैं दूसरी पुस्तक में पढ़ता हूँ अगर कुछ और है उसमें ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है वो मतलब निकलेगा तो वही हमारे में योगी शब्द नहीं दिया हुआ अच्छा तो मैं दूसरी में देखता है। इसमें क्या दिया है? एक में सोलह हाँ, सती योगी उसमें आ, सती नहीं है उसमें जी इसमें जो आचार्य जी वाली में उसमें नहीं है दूसरी में आ, सती योगी है प्रत्येक यात्र अच्छा। रेवम मन ठीक है कोई बात नहीं मतलब स्वामी सत्यपति य उदय सोलह इसमें हाँ उसमें इस योगी नहीं है जी इसमें जो स्वामी जी की है उसमें खाली यस्योदय प्रत्युदित ख्या रेवम मन में योगी नहीं आता जी जी जी जी तो राजवीरवाजी में योगी लिखा था आ, और एक दूसरी में दो, दो सती और योगी सती भी साथ में डाल दिया तो सती भी जया तो अर्थ तो वही निकलता है आ, आ तो वही है। तो बोलते यस्योदये प्रत्युदित ख्या रेवा मन्यते बोले यश जिसके उदय होने पर किसके उदय होने पर अर्थात जो वैराग्य के उदय होने पर वैराग्य के उदय होने पर अर्थात ज्ञान की अत्यंत शुद्धावस्था के उदय होने पर समझ गए जी जी। ज्ञान की अत्यंत शुद्धावस्था के उदय होने पर अर्थात ज्ञान प्रसाद मात्र होने पर मैं तो ज्ञान प्रसाद मात्र होने जी यस जिसके उदय होने पर अर्थात ज्ञान प्रसाद मात्र के उदय होने पर प्रत्युदित ख्याति रेब मन उस पुरुष के प्रति जो जिस व्यक्ति की ख्याति ज्ञान उदित हो गया है प्रति मन क्या हुआ जी और तो प्रतिमाने किसके ओर आत्मा की ओर माने आत्मा के प्रति उदित है आत्मा का ध्यान यहां पर करेंगे तो आत्मा के प्रति उदित है ख्याति ज्ञान जिसके ऐसे योगी समझे हाँ जी तो जिस ज्ञान प्रसाद मात्र के उदय होने पर जिस पर वैरागी के उदय होने पर उदय उदय होने के बाद ऐसा अर्थ कीजिए उदय होने पर का मतलब वह उदय होने के बाद है ना जी उदय होने के बाद ख्याति ख्या मन उस आत्मा का दर्शन जो है आत्मा का ज्ञान तो हो गया है जिस व्यक्ति का ऐसे योगी ऐसे व्यक्ति ही मन्यते मानते हैं मानता है क्या मानता है आगे पढ़िए क्या मानता है प्राप्तम प्राप्णियम प्राप्तम प्राप्णियम कलेश भव संक्रमा हाँ बोल रहे हैं कि वो क्या मानता है वो योगी कि प्राप्त प्राप्त जो प्राप्त करना तो हमने प्राप्त कर लिया हाँ क्षीण क्षेत्र अभ्या कैसा जो क्लेश क्षीण करने योग्य थे वो क्षीण हो गए जो क्लेश जो क्षीण करने योग्य थे अभिज्ञा इत्यादि वे क्षीण हो गए और छिन्न स्लिष्ट पर्वा भव संक्रम भव संक्रम जो है भव मने जन्म जन्म का जो क्रम है अर्थात जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जो क्रम है ये श्रिष्ट मने स्लिष्ट बने जुड़े हुए जो पर्व वाला जो भव का संक्रम है भव बने जन्म भव का मतलब क्या होता है जी जन्म तो जन्म का जो क्रम है श्लिष्ट पर्व जन्म का जो क्रम है क्या जन्म का क्रम है व्यक्ति जन्म लिया फिर मरा मरा फिर जन्म लिया जन्म लिया फिर मरा मरा फिर जन्म लिया तो ये श्रेष्ठ पर वाला श्रेष्ठ माने जुड़े हुए श्रीषे माने श्रेष्ठ पर वाले माने जुड़े हुए ना जी मृत्यु के साथ क्या जुड़ा हुआ है जन्म जन्म जन्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है मृत्यु मृत्यु तो ये मृत्यु श्रेष्ठ पद वाला हुआ की और ऐसे ही जन्म भी श्रेष्ठ पर्व वाला हुआ, हुआ कि नहीं श्रेष्ठ प्रभाव दोनों का विशेषण बन जाएगा जन्म का भी विशेषण बनेगा और मृत्यु का भी भव संक्रमण मृत्यु संक्रमण मृत्यु संक्रमण यहां पर दिया नहीं है परंतु तो मृत्यु संक्रमण भी का भी विशेषण श्रेष्ठ प्रवाह होगा और भव संक्रमण का भी और भव संक्रमण से ही वो पता चल गया तो बोल कि श्रेष्ठ जुड़े हुए पर्व वाले की ये पर्व पर्व का मतलब समझते हैं न जी जगह मैं नहीं कह सकता इसमें क्या बनेगा श्रेष्ठ पर्व दे के, पर्व देखिये पर्व कहते हैं पोर को ना जैसे मान लीजिए कि एक बांस है बांस आपने कभी देखा है बम्बू को हाँ जी तो बम्बू का जो बीच में एक दो को जो, जो जोड़ने वाले बीच में गांठ होता, हाँ, होता है ना जी गांठी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो उसको गांठ को कहते हैं पर्व उसी से बीच वाले भाग की मजबूती होती है तो वो जन्म जो है जन्म एक पर्व हो गया किसका मृत्यु का मृत्यु एक मान जन्म लेना और मृत्यु लेना जन्मना और मरना तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए ना जी तो ये जन्म जो पर्व हो गया मृत्यु का और मृत्यु जो पर्व हो गया गांठ हो गया जन्म का समझ आया आगे समझ जन्म और मृत्यु एक दूसरे की गांठ है दोनों हमेशा चलती रहेगी हाँ। जब तक तो मुक्ति नहीं होगी क्या दीजिए जब तक तो मुक्ति नहीं होगी तो ये जुड़े हुए पर्व वाले मृत्यु रूपी पर्व से जुड़े हुए जो जन्म का क्रम है ये क्रम छिन्न छिन्न हो गया नष्ट हो गया समझ गया ऐसा हुआ योगी मानता है जब उसको पर वैराग्य हो जाता है और पर बैराग होने पर जो है उसके अंदर जब वह आत्मा की ज्ञान उदित होता है समझ गए हाँ जी तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि पर बैराग हुआ और हमें ये ज्ञान हो गया और ये व्यक्ति मानने लग गया ये तो अंतिम अवस्था है क्योंकि अभी तो उसके अंदर संस्कार मात्र शेष है ना जी? हाँ जी पर वैराग हुआ उसे असंप्रचार समाधि हुई तो उसके उसके उसके अंदर जो है वो तो पर उसके अंदर तो क्या कहते हैं अभी संस्कार मात्र है जो संस्कार का भी को दिद दर्द बीज कर देगा तब तो ऐसी स्थिति होगी ना जी हाँ जी पूरी सब, सब होगी हाँ तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि जिसके उदय होने पर बस वो माने आत्मा के प्रति ज्ञान उदित तो जिस व्यक्ति का हो गया योगी का वो ऐसा मानता नहीं वह यह है की पर वैराग्य के बिना ये स्थिति नहीं होगी प्राप्त प्राप्त नियम क्षीणा क्षेत्र कैसा छिन्नम श्रेष्ठा भवत संक्रमा यह स्थिति तब तक नहीं होगी जब तक की पर वैराग नहीं होगा परंतु पर, पर वैराग्य के तुरंत बाद ऐसा होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए समझे भी परिपक्व होनी चाहिए उसके तब हाँ परिपक्व क्योंकि तो जब तक जब तक संस्कार रहेगा तब तो तक थोड़े की ये स्थिति होगी हाँ जी नहीं ठीक है आप तो अभ्यास, अभ्यास करते, करते करते करते करते जब उस स्थिति में हो जाएगी परते, उपाय प्रतिनिधि समाधि में तब जो है से की प्राप्त प्राप्त नियम माया मुझे जो प्राप्त करना चाहिए था मैंने प्राप्त कर लिया क्षीण क्षेत्र क्लेशा माया जो क्षीण करने योग्य था क्षेत्रव्य था उस क्षीण को मैंने क्लेश को क्षीण कर लिया मनु कले क्षीण हो गए मेरे मैं मेरे द्वारा क्षीण कर लिए गए या वो प्रशिक्षी हो गए हम्म और जो श्रेष्ठ परवा मृत्यु से जुड़े हुए पर वाले जो जन्म का जो क्रम है संक्रम है वह भी छिन्न हो गया नष्ट हो गया अब मैं जो है मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा अब जो अगला जन्म मेरा नहीं होगा ऐसा वह मानता है देखिए कितनी ऊंची स्थिति है आगे चलिए आ, समझ में आ गया आगे सल... यस्य नित्वा विच्छेदिदात जलित मृत मृतवा जायते जाज़ा, जाज़ा आ, बोल रहे हैं कि जिस जिसके अविच्छेद होने से मनिचिन्न न होने से और विच्छेद का मतलब क्या है श्रिष्टा पर्व भव संक्रमण का था नहीं भव संक्रमण तो बोल रहे हैं कि जिस भव संक्रम का जन्म के क्रम का जब विच्छेद नहीं होगा व्यक्ति का जब तक जिस जिस भव संक्रम का जन्म का जो क्रम है प्लिष्ट पर्व वाले जुड़े हुए मृत्यु से जुड़े हुए पर्व वाले जो मृत्यु रूपी पर्व से जुड़े हुए जो जन्म का जो क्रम है इस क्रम का जब तक विच्छेद नहीं होगा क्या होगा विच्छेद जन्म करके मरेगा मर करके जन्मेगा हाँ जी यही जी। हाँ जी और जब इसका मतलब क्या हुआ जिस भाव संक्रम का अश्लीस्त वाले भाव संक्रम का विच्छेद हो जाएगा तो फिर मर करके फिर जन्मेगा नहीं मर करके हाँ जी। फिर जन्म नहीं लेगा एक बार ये अच्छी तरह परिपक्व हो जाएगा इसका मर करके वो मर करके वो जन्मेगा नहीं हाँ जी तो सम्झे? एक हाँ एक बार दोबारा से यस्य यश्छेद अविच्छेदार तो एक जिसका अभी तक विच्छेद नहीं हुआ था। जिसका जिसका अविच्छेद होने माने जिस भाव संक्रम का भा, यश माने भाव संक्रम्ठ तो पर्व वाले जो सं, भाव संक्रम है हाँ जिस भाव संक्रम का जन्म और मृत्यु का बने जिस भाव जन्म के संक्रम का विच्छेद नहीं होगा हाँ, विच्छेद न होने से फिर क्या होगा यही होगा ना जी कि भाव संक्रम का जब छिन्ह नहीं हुआ तो फिर जन्मेगा हाँ हुआ जो आता था जन्मेगा जन्म करके मरता है और मर करके फिर जन्म लेता है जी। और जिसका विच्छेद हो जाता है जिस भाव संक्रम का विच्छेद हो जाता है, तो फिर अभी जो जन्म लिया है वो तो अभी से तो रहेगा ही रहेगा पर तो मरेगा तो फिर जन्म नहीं लेगा हाँ फिर नहीं लेगा विच्छेद हो गया यही मतलब निकला ना जी जी हाँ जी समझ गए हाँ जी फिर उसी के लिए कहते हैं ज्ञान अब आगे वैराग्य की बात ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्य बोलते हैं कि ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य हालांकि यहां पर ज्ञान का अत्यंत शुद्ध शुद्धावस्था जो कहा अत्यंत था शुद्धावस्था ज्ञान की जो अत्यंत शुद्ध शुद्धावस्था है वही वैराग्य बताए सर्वोपर जी बोलते ज्ञान की जो अंतिम सीमा है वही वैराग्य है इसका मतलब ये समझना चाहिए हालांकि वैराग्य और ज्ञान में अंतर है ज्ञान से वैराग्य होता है विषयों का बार जब दोष का विषयों में जब बार बार दोष का दर्शन करता है दोष का दर्शन करने से फिर उसको जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से उसको वैराग्य होता है तो वैराग्य कार्य है और ज्ञान कारण है देखिए हेलो हाँ जी मैं सुना ज्ञान कार्य है और ज्ञान कारण है, है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा हाँ जी तो ज्ञान कारण हो, का? तो हो गया ना वैराग्य का हाँ जी वैराग्य तो फल हो गया उसका फिर वैराग्य फल हो गया कार्य हो गया वो हाँ जी कार्य फल ये एक ही मतलब होगा दोनों हाँ तो वो अब तो कार्य है मानी ज्ञान का कार्य है ज्ञान का फल है वैराग्य वैराग्य जो है ज्ञान नहीं है परंतु दोनों में अभेद संबंध है बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं हो सकता तो इसीलिए कह दिया यहाँ पर की ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है इसलिए ऊपर भी कहा था कि उस ज्ञान का जो अत्यंत शुद्धावस्था मात्र है वो अवैराग्य है तो ज्ञान की अत्यंत शुद्धावस्था होगा तब जो है उस के प्रति बने हुआ जो है ज्ञान की अत्यंत शुद्धावस्था जो है तब ही जो असंप्रजा समाधि की प्राप्ति होगी हाँ जी समझे तब वैराग्य होगा और फिर जो है गुरु के प्रति वैराग्य हो जाएगा फिर संप्रजा समाधि असंप्रजा समाधि की प्राप्ति होगी समझ गए हाँ जी हम्म। तो ये ये विकल्प वृत्ति ये विकल्प रूप में है एक रूप में या विकल्प तो नहीं है क्योंकि ज्ञान कारण हो गया वैराग्य फल है मगर दोनों इकट्ठे हाँ। हैं तो ये विकल्प रूप में भी है या नहीं जी नहीं नहीं अच्छा विकल्प वृत्ति का एक विकल्प वृत्ति हो, तो हो गया ना एक तरह से अभेद कर दिया अभेद में अभेद कर दिया तो वही में कहता है वही हो गया ना अभेद में अभेद कर दिया ना ये तो एक रूप में वही हो गया जैसे वहां पर पुरुषों से चैतन्यम पुरुष की चेतनता तो वहाँ पर जो है पुरुष और चेतनता तो एक ही चीज है परंतु पर कर दिया रूप में अलग भी है दो अलग अलग चीज है ज्ञान अलग चीज है और वैराग्य अलग चीज है परंतु ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा इसलिए अभेद कर दिया अवेद संबंध कर दिया इसलिए कहेंगे ज्ञान से प्राकश पर ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही वैराग्य है अंतिम सीमा है पराकाष्ठा मतलब क्या हुआ जी अंतिम सीमा आगे पढ़िए अच्छा तो सीमा है नीरय कवल्यम अति हाँ तो से तब मैने इस जो ज्ञान की प्रकाष्ठा है ये जो पर वैराग्य है मैंने इस पर वैराग्य का जो है इस पर वैराग्य का ही नान्तरीय कैबल्यम कैवल्य जो है कैबल्य जो, जो फल है वह नान्तरियक है मन नान्तरिय कैबल्य है मन इसका ही फल है कैबल्य मने वैराग्य के तो बिना वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष की प्राप्ति केवल मैंने मोक्ष हुआ ना जी हाँ जी और नियक है नैवल्य मे नोटे जिसके बिना न हो अबिना भावी न अंतरीय कम मने जिसके बिना वैराग्य के बिना ये नहीं हो सकता वैराग्य के बिना पर वैराग्य के बिना कैवल्य नहीं हो सकता तुझे तो ियक कैबल्य हो गया हाँ जी, हाँ जी समझ गया हाँ जी हाँ, गए अभिना अविनाभावी हो गया अविनाभावी अभिनावी जिसके बिना जो न हो तो क्या कैबल्य फर वैराग्य के बिना हो जाएगा ना तो इसलिए कैबल्य क्या हो गया नामतरियक हुआ कि नहीं हुआ हाँ जी हाँ तो, तो इसके नियम से होने वाला ऐसा कह सकते हैं कि इस पर बैराग्य के ही नियम से होने वाला कैवल्य है क्योंकि तो इसके बिना कैवल्य नहीं हो सकता तो कैवल नानतरियक हो गया कैवल्य क्या हुए जी नियक ना, का मतलब है कि जिसके बिना नहीं हो सकता तो इसके हा जिसके बिना नहीं हो सकता अर्थात पर वैराग के नियम से ही होने वाला है पर वैराग्य के ही नियम से होने वाला है कई बल समझे हाँ जी समझ गया समझ गया तो अब हो गया ये पाठ पाठ हो गया है कल पढ़ेंगे कि नहीं हाँ जी नहीं कल नहीं पढ़ सो हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक है नहीं बन पाएगा समय क्योंकि मुझे व्यस्त रखेगी मेरी पत्नी आप हाँ परसों ठीक है बिल्कुल जी ठीक है जी। तो मंत्र पाठ करें? हाँ जी ओम पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्दाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ओम। आपका बहुत धन्यवाद चले जी नमस्ते नमस्ते